देवी भागवत सातवां स्कंध राजा सरियाती की कथा का आरंभ व्यास जी कहते हैं राजा सरियाती अत्यंत चिंतित हो उठे थे इस प्रकार सबसे पूछने के पश्चात उन्होंने बड़ी शांति के साथ अपने मंत्रिमंडल से भी पूछा तब राजकुमारी सुकन्या ने सारी जनता तथा पिताजी को भी दुखी देखकर विचार किया कि मेरे द्वारा उन छेदों में सुई चुभा दी गई थी यही कारण हो सकता है अतः तो उसने कहा पिताजी मैं उस वन में खेल रही थी वहीं मिट्टी का एक मजबूत धूप दिखाई पड़ा उसके चारों ओर लताएं फैली थी उसमें दो छिद्र दृष्टिगोचर हो रहे थे उन छेदों में से बड़ा प्रकाश निकल रहा था महाराज मैंने कौतूहलवश उन छिद्रों में सुई चुभो दी पिताजी उस समय मैंने देखा वह सुई जल से भींग गई थी साथ ही उस बल्मीकी में से हा हा की एक धीमी आवाज भी मुझे सुनाई पड़ी पिताजी तब मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गई यह क्या हो गया इस शंका से मेरा हृदय भर गया पता नहीं मेरे द्वारा उस बाल्मिक में कौन सी वस्तु छिंच गई थी राजा सरियाती सुकन्या की जब कोमल वाणी सुनकर समझ गए कि यही मुनि की अवहेलना हुई है अब वे तुरंत बलमेघ के पास पहुँचे वहाँ उन्होंने महान कष्ट में पड़े हुए परम तपस्वी च्यवन मुनि को देखा मुनि के शरीर पर दीमक की मिट्टी चढ़ी हुई थी उन्होंने उसे धीरे से दूर हटाया और धरती पर पड़कर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया उनकी स्तुति की और नम्रता नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर वे कहने लगे महाभाग मेरी कन्या खेल रही थी उसी के द्वारा यह भारी दुष्कर्म हो गया है ब्राह्मण वह अभी बिल्कुल अबोध बालिका है उसने अज्ञानवश ऐसा कर दिया है आप उसके इस अपराध को क्षमा करें, मुनियों का स्वभाव ही क्षमा करना है मैंने यह सुन रखा है अतः तो आप भी इस अवसर पर इस बालिका का अपराध क्षमा कीजिए या जी कहते हैं राजा सरिया अत्यंत दुखी होकर नम्रतापूर्वक सामने खड़े थे उनकी बात सुनकर च्यवन मुनि यह वचन बोले च्यवन मुनि ने कहा राजन मैं कभी किंचित मात्र भी क्रोध नहीं करता यद्यपि तुम्हारी पुत्री ने मुझे कष्ट पहुँचाया है परंतु मैंने कोई शाप नहीं दिया महीपते, पते मुझ निरपराधी व्यक्ति की आंखों में बड़ी पीला हो रही है मैं जानता हूँ इस नीच कर्म के प्रभाव से तुम पर कष्ट आ गया है ठीक ही है देवी भक्त के प्रति घोर अपराध करके कौन व्यक्ति सुखी रह सकता है यदि स्वयं शंकर भी उसके रक्षक हों तब भी उसका सुखी रहना असंभव है राजन, मैं क्या करूं? मेरी आंखों ने जवाब दे दिया मुझे बुढ़ापा घेरे हुए है। धुपाल, अब मुझे अंधे की सेवा कौन करेगा? राजा ने कहा मुनिवर बहुत से सेवक आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे आप अपराध क्षमा करे कारण तपस्वीजन अल्प क्रोधी होते हैं चमन जी बोले राजन मैं नेत्रहीन हो अकेले रह कर, तपस्या करने में कैसे सफलता प्राप्त कर सकता हूँ तुम्हारे सेवक मेरी मनचाही बातें कैसे कर सकेंगे राजन यदि तुम मुझसे क्षमा करने के लिए कहते हो तो मेरी बात मानो तुम अपनी कमल कन्या को मेरी सेवा के लिए सौंप दो महाराज मैं तुम्हारी इस कन्या से प्रसन्न हूँ इसके साथ रहकर मैं तपस्या करूँगा और यह मेरी सेवा में लगी रहेगी राजन इस प्रकार करने से मैं और तुम दोनों ही सुखी हो सकते हैं मेरे संतुष्ट हो जाने पर सारे सैनिक भी सुख से समय व्यतीत करेंगे इसमें कोई संशय नहीं है ऐसा करने में तुम्हें कुछ भी दोष नहीं लगेगा कारण मैं संयमशील तपस्वी हूँ